इसमें सम्राट के उदाहरण की जा रही है जैसे कि कंदुक क्रीडा से पहले सम्राट की क्या होती है अरति सम्राट की क्या होती है अरति अरती मतलब आनंद का अभाव रस का अभाव जैसे कि कंदुक क्रीड़ा करने से पहले सम्राट की क्या होती है अरति इसलिए वो रति की प्राप्ति के लिए रति मतलब आनंद हाँ रति की प्राप्ति के लिए क्रीडा करता है तो वैसे ही सृष्टि से पूर्व परमात्मा की अरती होती है और उस रति मतलब आनंद की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है सृष्टि करता है और यदि ऐसा मान ले तो उनके अवाप्त समस्त कामत से विरोध हो जाएगा अवाप्त समस्त कामत तो से कि पहले आनंद नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए भगवान सृष्टि करते हैं तो अवाप्त समस्त कामत विरोध तो हो जाएगा है ना तो यहाँ अवाप्त समस्त काम कर समझेंगे अवाप्त समस्त काम का अर्थ काम्य पदार्थ की निवृत्ति नहीं है काम्य पदार्थ का अभाव किसका अर्थ हाँ का इसका अर्थ काम्य पदार्थ का अभाव नहीं है काम्य पदार्थ की निवृत्ति नहीं है क्योंकि स्तुति सत्य का भगवान को यहाँ काम करते क्या है पदार्थ उनके पदार्थ कैसे नित्य है ना भोग्य भोगोपकरण भोग स्थान रूप उनके पदार्थ कैसे है नित्य है तो भोग्य पदार्थों की निवृति है क्या भगवान की सभी पदार्थ भगवान के ही है भोग्य का अर्थ भोग का क्या अर्थ है भगवान सरो सब कुछ जानते नहीं जानते सब कुछ उनके द्वारा गया सब कुछ उनके द्वारा अनुवाद है, है नोग तो पदार्थ की निवृत्ति नहीं कहती है यदि भोग्य पदार्थ की निवृत्ति अर्थ करेंगे अवाप्त समस्त काम का तो सबके काम स्मृति से विरोध हो जाएगा निवृत्ति अर्थ है क्या सब कुछ उनका ही है अब ध्यान देना यदि अवाप्त तो समस्त काम का अर्थ किया जाए कि जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई है मतलब जिसकी कोई कामना नहीं है ना यदि अवाब्त से काम कर किया जाए कामना की निवृत्ति कामना की तो फिर तरक्षत बहुश्याम और सत्य संकल्प इनियों से विरोध होता है भगवान तरक्षत उन्होंने संकल्प किया बहुत हो जाऊ संकल्प किया कि नहीं किया तो अवाब्त समस्त काम कर अभाव वाले या संकल्प के अभाव वाले अर्थे क्या यदि ऐसा माने तो सत्य संकल्प तथा तरक्षत इत्यादि सुर्तियों से क्या हो जाएगा विरोध हो जाएगा है ना बात समझ में भगवान सत्य संकल्प है वो संकल्प मात्र से सभी काम को संकल्प मात्र से सभी कार्यों को करने वाले हैं इसलिए अवाप्त समस्त काम का अर्थ होता है अवाप्त समस्त काम का अर्थ है कि संकल्प मात्र से सबको संकल्प मात्र से सभी कार्य सिद्ध करने वाले क्या संकल्प संकल्प मात्र से है ना अच्छा मतलब इच्छा मात्र से इच्छा मात्र से सभी पदार्थ सिद्ध करने वाले ये किसका हवा काम का, गया? अब का। मतलब ये समझ लेना कि अपनी इच्छा के अनुसार है, अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्ति योग्य सभी पदार्थों से विशिष्ट क्या अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्ति योग्य सभी पदार्थों से विशिष्ट क्या अपनी इच्छा के अनुसार सभी पदार्थों को प्राप्त करने वाले अपने संकल्प से सभी पदार्थों को अपने संकल्प से सभी पदार्थों को प्राप्त करने वाले यही बात आई समझ में हाँ जी कहना कि भगवान को छुदाफी पासा नहीं लगती बहुत लोग सोचते हैं। ठीक है तो क्या भक्त को दिए हुए पदार्थ को नहीं खाते हैं क्या तो अब आप समझते काम कोई ऐसा भी समझ सकता है भगवान खाती ही नहीं पर यह अभिप्राय है क्या भगवान ने खुद गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोजम यो में भक्तिया क्या असनामी खाता हूँ ये कहा है तो अब आप समस्त काम करती हो जाएगा नहीं खाते हैं क्या यदि तो इसी से हो जाएगा, है ना अब आप समस्त काम है फिर भी खाते अच्छा बता भी? भगवान सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं फिरते हैं सब कुछ करते हैं चलिए ठीक है आप देखो ध्यान देना फिर इस प्रशंका होगी कि सांसारी प्राणी दुखी होने पर दुख की निवृति के लिए कर्म करते हैं संसारी प्राणी दुखी होने पर दुख की निवृत्ति के लिए तो क्या भगवान को भी दुख होता है जिसकी निवृत्ति के लिए वे सृष्टि करते हैं हैं संसारी प्राणी दुख होने पर उसकी निवृत्ति के लिए एक, एक कार्य करते हैं क्या भगवान को भी दुख होता है जिसकी निवृत्ति के लिए सृष्टि कार्य करते हैं शंका समझ में आई कहते यह शंका उचित नहीं है क्योंकि दुख का कारण क्या होता है पाप सुर्खी भगवान को अपाह पाप माँ कहती मतलब पाप से तो फिर क्या है कि पाप है उनका और जब पाप नहीं है तो दुख हो सकता है क्या इसलिए श्रुति भी कहती है सुख रही थे दुख रही थे तो ध्यान देना तो भगवान दुख होने पर दुख जैसे संसारी प्राणी को दुख होता है तो दुख की निवृत्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं इसे भगवान को दुख है क्या भगवान का दुख कहे तू पाप नहीं है तो दुख है तो दुख की निवृत्ति के लिए सृष्टि करते हैं कहना सिद्ध होगा तो सृष्टि जो है ना क्यों करते हैं लीला के लिए इसलिए सृष्टि का प्रयोजन भगवान के दुख की निवृत्ति नहीं कही गई बल्कि क्या कहा गया लीला कहा गया लगा समझ में आप पाठ में आइए चलते है कोई प्रेविन्थ नहीं। प्रेविन्थ नहीं। लीला ही प्रयोजन है है ना ताजात्विक रस जो बताया है ताजात्विक रस जो है ना वही उनका है आनंद ही उनका है जो भक्त के लिए हुए नैवेद्य को स्वीकार करते हैं उससे उनको प्रसन्नता होती तो पहले प्रसन्नता का भाव है यह शास्त्र नहीं कहता है तो प्रसन्नता उनको हमेशा होती रहती है आनंद क्या नहीं आनंद स्वरूप तो? नहीं, नहीं। है और आनंद गुण वाले भी है दोनों ही माना गया है आनंद स्वरूप होने पर भी वो आनंद के आवाज देखो आनंदम ब्रह्मो विद्वान ब्रह्म आनंद रूप ब्रह्म का है कि ब्रह्म का आनंद कहा है तो फिर श्रुति कह रही है है ना बस एक श्रुति को मानना वही है ना अर्ध नहीं आए आधा अंडा जो है ना खा लेना और आधा रख देना बच्चे पैदा करने के लिए ऐसा होगा तो वही अर्ध नहीं आए लोग लगाते हैं ये सु, ये भी देखो है ना तो जैसे है ना आनंदम ब्रह्मेद व्याख्या आनंदो ब्रह्मेदा बेजानी आ रही बेजान यहाँ या आनंद गुण कहा गया है अब आनंदम ब्रमरो विद्वान यहाँ आनंद गुण कहा गया है तो यहाँ तो दोनों माना जाता है यहाँ पर दोनों माना जाता है और शास्त्र दोनों प्रकार से गठन करते हैं ये अप्रमाण किसी शास्त्र को नहीं माना जाता है अर्ध कुकुटी न्याय या नहीं चलता है अब देखो पर कहा गया अर्ध जरती न्याय भी पता है एक तरफ से देखो तो स्त्री जवान दिखाई दे दूसरी तरफ से देखो तो बुढ़िया दिखाई दे ऐसा होता है क्या यही सब ऐसे ऐसे न्याय है यही अर्ध जरती न्याय अर्ध कुक्टी न्याय यही है नहीं ऐसा चलो आगे देखेंगे कहा गया पाठ हाँ जी तरी तो मतलब सृष्टि का प्रयोजन क्या है लीला? लीला तो लीला कब तक होगी जब तक है। हाँ तो कोई शंका करता है तो संघार दशा में लीला का अभाव हो जाएगा लीला या तो संघार दशा में लीला का क्या हो जाएगा अभाव इतनी चेत तक शंका होगी न ऐसा नहीं कहना क्योंकि संघार से लीलात्वा क्योंकि संघार का भी लीलात्व है या संघार भी लीला है संघार भी लीला ध्यान देना जब संघार भी लीला है तो लीला का कभी अभाव होगा अब देखो ये दोनों बातें हैं कैसे प्रत्येक कर्म भगवान की लीला है जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जगत की उत्पत्ति करना स्थिति करना संहार करना जीवों को मोक्ष प्रदान करना उनके अंदर प्रविष्ट होकर के उनका नियमन करना ये सब कुछ क्या है सब कुछ लीला है बात है समझ में तो पहली लीला और इस लीला में थोड़ा अंतर समझना पहले सृष्टि का प्रयोजन लीला और है ना और अब क्या है संघार भी लीला है भी लगाया ना मतलब तो क्या है सृष्टि भी लीला स्थिति भी लीला अब सृष्टि भी लीला सृष्टि भी लीला और सृष्टि का प्रयोजन भी लीला दोनों बात हो गई ना अच्छा हम आपको इनमें इन स्थितियों को अभी हम बताएंगे तो आप ऐसे समझेंगे जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं मिट्टी का घर बनाते हैं खूब प्रसन्नता से बनाते हैं और बाद में उसको उसी प्रसन्नता से छोड़ देते हैं देखा है आपने बहुत मेहनत करके बच्चे तालाब से मिट्टी लाकर के बड़े परिश्रम से घर बनाते हैं खूब खुशी से और बाद में उसको इतने परिश्रम से घर बनाते हैं बाद में उसी को पैर मार करके छोड़ देंगे तो उनको कोई कष्ट होता है क्या तो उनका बच्चों का जैसे घर बनाना और घर का नाश करना दोनों लीला है ही नहीं है ऐसे तो ही भगवान के द्वारा क्या है कि जगत की उत्पत्ति और जगत का संहार दोनों क्या है? उनकी लीला है दोनों ही उनकी लीला है ये सब भगवान की लीला है अभी आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान देना तो ये हो गए भगवान की लीला अब देखना लीला जब था ना कि सृष्टि का प्रयोजन लीला है तो लीला करके क्या किया था तात्विक रख है, है ना तत्काल में होने वाला आनंद ठीक है और और जब कहेंगे संघार लीला है देखो सृष्टि का प्रयोजन लीला है नीति का प्रयोजन लीला संघार का प्रयोजन लीला और सृष्टि स्थिति संघार भी लीला अंतर हुआ ही नहीं हुआ है, है।, है? संघार भी लीला मतलब सृष्टि स्थिति भी लीला है तो सृष्टि का प्रियोजन लीला स्थिति का प्रयोजन लीला संघार का प्रयोजन लीला और सृष्टि रूप लीला रूप लीला संघार रूप लीला अलग अलग हो गया ना तो यहां बाद में लीला करके जो लिखो लिखिए प्रीति विशेष प्रभव स्वयं प्रियो व्यापार क्या लिखा प्रीति विशेष प्रभव स्वयं प्रियो व्यापार स्वयं प्रियो लीला लीला लिख लेना बाद में प्रीति विशेष प्रभाव स्वयं प्रियो व्यापार लीला अच्छा जी अब ध्यान देना कि प्रीति विशेष प्रभाव है ना कि इसका अर्थ है कि आनंद विशेष से होने वाला कौन लीला आनंद विशेष से होने वाले और स्वयं प्रियो व्यापारा का अर्थ है कि स्वयं का प्रिय कार्य स्वयं का प्रिय कार्य है मतलब वह आनंद विशेष से होने वाला स्वयं का प्री कार्य लीला कहा जाता है तो भगवान सृष्टि स्थिति ले करते हैं ये भगवान की कार्य है क्या? स्वयं के प्री कार्य भगवान के प्री कार्य व्यापार का से कार्य और इनके करने के पहले परमात्मा को दुख होता है क्या आनंद होता है ना तो प्रीति विशेष कर भगवान है ना आनंद विशेष से होने वाला पहले भी क्या है उनको आनंद पहले भी क्या है हाँ भले दुख नहीं उनको कि आनंद विशेष से होने वाला स्वयं का प्रिय कार्य क्या है लीला जब ऐसा लक्षण करते हैं तो उसके अनुसार क्या है संघार लीला है सृष्टि लीला है स्थिती लीला है, है हर कार्य लीला है हर कार्य पहले क्या था लीला रूप प्रयोजन के लिए सृष्टि स्थिति सृष्टि स्थिति क्यों लीला रूप और यहाँ सृष्टि स्थिति लय को ही लीला कहेंगे तब ये परिभाषा लग गई है ना हाँ की प्रीति विशेष से उत्पन्न होने वाला स्वयं का प्रिय कार्य देखो संसारी कुछ संसारी प्राणी इसलिए काम में प्रवृत्त होते हैं कुछ संसारी प्राणियों की कार्य करने में इसलिए प्रवृत्ति होती है कि, कि प्रवृत्ति न करने से दुख हो जाएगा प्रवृत्ति न करने से इसलिए प्रवृत्ति करते हैं अब भोजन में प्रवृत्ति ना हो तो क्या होगा मुख्य रहना पड़ेगा तो कुछ संसारी प्रमाणी प्राणी प्रवृत्ति जन दुख के भय अप्रवृत्ति जन दुख के भय किससे कि जन दुख के भय से कार्यो प्रवृत्त होते हैं है ना किन्तु परमात्मा की सृष्टि आदि कार्यों में प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि कार्यों में प्रवृत्ति से पहले परमात्मा को ना तो दुख होता है और ना ही दुख का भय है ना कार्यों में मतलब कार्यो में प्रवृत्ति से पहले भगवान को ना तो दुख होता है और ना ही दुख का भय बल्कि उस समय भी उनको बहुत आनंद रहता है उस समय बहुत उस आनंद विशेष से जन्म उस आनंद विशेष से तथा उनको प्रिय लगने वाले कार्य कौन है सृष्टि आदि कौन इसलिए ये सभी क्या है लीला है, है। जो कहते हैं ना ये जगत क्या है चिद विलास जगत क्या है तो बस यही समझ लेना चिदविलास का मतलब क्या हुआ कि ये परमात्मा की लीला क्या हुआ हाँ मतलब सृष्टि स्थिति लय सब कुछ कुछविलास है मतलब सब कुछ परमात्मा की लीला है मतलब प्रीति विशेष प्रभुवा और स्वयं प्रियो व्यापारा प्रीति भगवान के आनंद विशेष है होने वाला भगवान का प्रीकार है यह सभी सृष्टि स्थिति ये है कुछ महात्मा कहते हैं ये परिपूर्ण आनंद का उल्लास है परिपूर्ण आनंद किसका है परमात्मा का तो उनका ये और अभिव्यक्ति है ये परिपूर्ण आनंद की क्या है हाँ हमेशा होती रही व्यक्ति इसे पता ही है ऐसा भी कहता है नारायण यही चित भगवान को हमेशा अब अच्छा ये ध्यान देंगे तो ऐसा हो गया और सुनो जैसे आनंदातिरियत से कोई व्यक्ति नृत्य करने लगता है होता है ना जो लोग कीर्तन में कथा में कीर्तन में नृत्य करते हैं और तो प्रसन्नता से तो नृत्य करते है जैसे आनंद विशेष से उन्मत्त व्यक्ति नृत्य करने लगता है, है? तो यह नृत्य किससे जन्म है आनंद विशेष से जन्म है और नर्तक का प्रिय कार्य है कि नहीं है जैसे आनंद से उन्मत्त व्यक्ति नृत्य करने लगता है यह नृत्य क्या है आनंद विशेष से जन्म है और नर्तक का प्रिय कार्य है बोला ना कि वो क्या लक्षण किया था प्रीति विशेष आनंद विशेष से होने वाला और स्वयं का प्रयिकार तो जैसे नृत्य उदाहरण समझे नृत्य का जैसे आनंद से उन्मत्त व्यक्ति आनंदातिरेक से उन्मत्त व्यक्ति नृत्य करने लग नृत्य करता है तो यह नृत्य आनंद विशेष से जन्म और नर्तक का प्रिय कार्य है इसलिए वो लीला है वैसे ही क्या है वो लीला हो गया ना उस ना, ना वैसे ही क्या है कि भगवान आनंदातिरेक से क्या है कि सृष्टि आदि कार्य करने लगते हैं तो यह आनंद विशेष से जन्म है और उनके प्रिय कार्य है तो क्या है जैसे भगवान नर्तक का नृत्य लीला है वैसी भगवान की सृष्टि आदि सब क्या है लीला है हम्म अच्छा। तो को क्या कहा लीला टाण्डव पंडित लीला भी तांडो नृत्य करते हैं चलिए वो भी लीला रूप योजन से आनंद से आनंद रूप योजन से चलिए आगे ध्यान देंगे और देखो कई इसके लक्षण है जनक कार्य विशेष आगे देखेंगे किस देखो दो दो बातें समझ सृष्टि आदि कार्यों का प्रयोजन क्या कहा गया लीला और सृष्टि आदि कार्य भी क्या कहे गए तो दोनों की परिभाषाओं में अंतर होगा ना प्रयोजन रूप लीला कात्विक रूप है और कार्य रूप लीला कैसी है प्रीति विशेष जन्म और स्वयं का प्रिकार्य है ना प्रीति विशेष प्रभाव स्वयं स्यंप्री, तो रहा तो जगत की उत्पत्ति करना स्थिति करना लय करना है मोक्ष प्रदान करना है और यह सब क्या उनकी लीला है है ना सब कुछ भगवान की लीला ही है बच्चों को खेल देखा अपने खूब परिश्रम करके वो बहुत तरह तरह के खिलौने बनाते हैं सब बनाते हैं प्रसन्नता से और उसी प्रसन्नता में उसको देते हैं उनको तो कुछ नहीं होता ऐसे भगवान कैसे भी है कुछ नहीं ले आगे देखिए तो अब हम आपको बस हैं हाँ जी अब लीला हो गई जगत सब कुछ भगवान की लीला है है यही है सब ये भगवान का सबक चलो आगे देखेंगे कर रही नहीं ये हो गया है तो ये जगत कारण को बताने के लिए यहाँ से शुरू किया था कहाँ से अयम एवं सर्वस्त्र जगत का कारण है ना पूर्वेश पर यह परमात्मा ही संपूर्ण जगत के कारण है और इस प्रकरण में कहा पर कहा गया था सकल जगत सर स्वर्ग स्थिति संघार करता है ना संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति और संहार को, को करने वाले है संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति और संघार को करने वाले हैं भगवान तो अब देखो यहाँ पर तो ये बताया था वेदांत में देखो निमित्त कारण उपादान कारण को देखो थोड़ा फिर बताते हैं रूप जो रूप में कारणत होने वाले कारण को उपादान कारण कहते हैं परिणत समझते हैं मिट्टी घट रूप में परिणत होती है कार रूप में परिणत होने वाले कारण को क्या कहते हैं उपादान कारण कहते हैं इस पुस्तक में देख लेना इसमें लक्षण पद है कार रूप में परिणत होने वाले कारण को क्या कहते हैं उपादान, उपादान।, उपादान कारण या कार रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाले कारण को उपादान कारण जैसे मिट्टी किस रूप को मिट्टी किस रूप में परिणत होती है तो घट उपादान कारण और तंतु किस रूप में परिणत होते हैं तो पट का उपादान कारण तंतु तो इसका तो हुआ रूप में परिणत होने वाले कारण को उपादान कारण कहते हैं जैसे घट उपादान कारण मिट्टी है था तो पट के उपादान कारण क्या है समझ में और निमित्त कारण ध्यान देना निमित्त कारण क्या कारण को में परिणत करने वाला क्या तो कहेंगे तो जैसे मिट्टी को घट रूप में परिणत करने वाला कौन है आ? मिट्टी को घट रूप में परिणत करने वाला कौन है कुलाल कुम्भकार है तो उसको क्या हो गया पता ही समझ में सब सबका अंतरात्मा भगवान है ना तभी नमा तो नमस्कार क्यों है कि अंतरात्मा भगवान है इसलिए नमस्कार है सभी शब्दों से परमात्मा यह भीत होते हैं अभी विदेशा की बात समझ में आती है सभी शब्दों से परमात्मा यह भीत होते हैं इसलिए सभी शब्दों से उनको भी नमस्कार करा जाता है परमात्मा को आगे देखेंगे तो क्या हाँ साकारी कारण कार्य की उत्पत्ति में सहयोगी कारण को क्या कहते हैं जैसे घटकीय सहकारी कारण दंड चक्र और दंड है चक्र है चीवर है और काल काल को भी माना गया ना सहकारी कारण है साकारी कारण। अब ध्यान देना कि जगत के उपादान कारण निमित्त कारण सहाकरण सब कुछ भगवान है सब कुछ क्या है तो उपादान कारण निमित्त कारण साकारी कारण सब भगवान है उपादान कारण भगवान कैसे हैं कि जैसे मिट्टी का घट रूप में परिणाम होता है तो परमात्मा का ही जगत रूप में परिणाम होता है तो श्रुति कहते हैं सदैव सुमित मधराशी वाली चीज हम पहले परमात्मा ही थे और ये क्या है तरात्मानम स्वयं तुम्हारी उसने स्वयं को जगत रूप में किया स्वयं को तो अब ध्यान देना कि स्वयं को जगत रूप में किया तो पहले क्या था सदैव सोम अग्राफी मतलब ये जगत सृष्टि क्या था एक के पहले क्या रहता है हाँ तो जगत पहले क्या क्या था सब था क्या वही जगत रूप में हो गया तो स्वयं जगत रूप में परिणत होते हैं परमात्मा कैसे साक्षात या विशेषणों के द्वारा हाँ जैसे मकड़ी जला मकड़ी का दृष्टान छुट्टी में दिया है यथो नाधी सृष्टि गिरणते चार जैसे मकड़ी जाले को बनाती है तो जाले को बनाती है तो जो ये जाला है ना ये उसके मकड़ी का मतलब क्या है मकड़ी शरीर वाला चेतन जीव मकड़ी का क्या है मकड़ी शरीर वाला चेतन प्राणी मकड़ी शरीर वाला चेतन प्राणी तो वो जो मकड़ी शरीर वाला जो चेतन है तो उस चेतन अंश का वो विकार है क्या वो जला की उसके उसके शरीर शरीर उसका विशेषण बन है ना मकड़ी शरीर वाला चेतन विशेषण क्या है कौन सा ये तो शरीर शरीर का वहां पर क्या है कि उसे शरीर का परिणाम हुआ है ना किसके मकड़ी के वैसे परमात्मा के चेतन चेतन ही परमात्मा जो शरीर चेतन अचेतन है कि नहीं है मकड़ी शरीर वाला चेतन तो मकड़ी शरीर उसका विशेषण बना और यहाँ चेतन चेतन शरीर क्या बने परमात्मा के ये परमात्मा के शरीर भी है परमात्मा के विशेषण भी है तो इन विशेषणों के द्वारा उसका जगत रूप में परिणाम हो गया जैसे की देखो छोटा बच्चा होता है ना वो जवान हो गया छोटा बच्चा क्या हो गया जवान हो गया तो वहां पर देखिए यहाँ पर कि वो बालत तो शरीर विशिष्ट बालत तो शरीर विशिष्ट ही तो क्या हो गया तो वहां पर बालक तो शरीर जो विशिष्ट है वही युवक तो शरीर विशिष्ट हो गया अच्छा यदि तो यदि विशिष्ट को ना माना जाए कारण यदि कहें केवल चेतन अचेतन का ही परिणाम है विशिष्ट का नहीं है तो चेतन आत्मा के न रहने पर मृतक से कोई बच्चा मर जाए तो युवा हो पाएगा इसका मतलब क्या विशिष्ट कारण, कारण है लेकिन परिणाम कैसे विशेषण के द्वारा बताइए तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना कि ये पर, पर यह क्या है कि जगत रूप में परिणाम किसका हुआ है परमात्मा का किसका हुआ है तो जगत रूप में परमात्मा का परिणाम हुआ है तो उपादान कारण कौन होगा परमात्मा पंक्ति लगाना स्वयं तो योग जगत रूपेण परिणम नाथ स्वयं तो यो पर ना दुधार लो पर ना दा, ना दा।, दा में ऊ लगा दो या और माँ नहीं चाहिए नाद उपादानम ऐसा करना कैसा करेंगे नहीं एक मिनट थोड़ा पाठ सुधारो परणम नाद आयम उपादानम क्या दा हो जाएगा और दा में अलग जाएगा और फिर क्या होगा हाँ पाठ सुधार लेना परिणम नादादान ना? स्वयं जगत रूप से परिणत होने के कारण जगत रूप से परिणत होने के कारण यह परमात्मा उपादान कारण भी होता है उपादान कारण क्यों होता है स्वयं ही जगत रूप से हाँ परिणत होता है स्वयं ही जगत रूप से परिणत होने के कारण या स्वयं ही जगत रूप से परिणाम को प्राप्त होने के कारण यह परमात्मा कैसा होता है उपहारण कारण होता है देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक बात को ध्यान देंगे आप कि जगत रूप से परिणाम कहा गया है यहाँ पर तो स्वयं ही ऊपर उसको निमित्त कारण कहा गया था ना कैसे संकल्प मात्रण करना संकल्प मात्र सृष्टि करता है तो संकल्प करने के कारण वो कैसा हो गया परमात्मा कारण संकल्प करने से कैसे हो गया परमात्मा निमित्त कारण हो गए परमात्मा है ना? तो अब ये, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे संकल्प करने से परमात्मा संकल्प देखो चीज अचित विशिष्ट सुचित विशिष्ट परमात्मा कैसे होंगे उपादान कारण उपादन नहीं परमात्मा तो कारण है सुचित चित विशिष्टत्व सुचित विशिष्टत्व उपादान कारण है क्या तो परमात्मा इस, हो और जीज़ जीज़ परमात्मा है। और इस विशेषणों का ही तो परिणाम हुआ है। नहीं समझे देखो जब श्रुति कहती है ना कि सृष्टि के पूर्व काल में एक अदुति ब्रमी था तो कैसा ब्रम था सूर्य चित्र विशिष्ट कैसा हाँ ध्यान देना यह जैसे कि यह देखना कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है क्या नहीं तो जैसे जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार से चेतन से भी जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है चेतन से भी इसलिए मूल में क्या मानना पड़ेगा एक मूल में एक चेतन अचेतन भी मानना पड़ेगा जड़ भी मानना पड़ेगा वो परमात्मा का विशेषण है वो परमात्मा का क्या है प्रकृति पुरुषों से विदि अनादि तो प्रकृति को अनादि कहा गया है है ना? तो वो भी विशेषण है और वो, वो पहले किस रूप में रहता है वो सूक्ष्म किस रूप में और जीव भी पहले किस रूप में रहते में. तो इस क्या है प्रकृति का महादादी रूप में परिणाम होने पर क्या रूप होता है उनका स्थूल रूप को पहले कैसा रूप रहता है अब शरीर इंद्री प्रदान करने पर जीव को शरीर इंद्री भगवान प्रदान करते हैं तो जब शरीर इंद्री प्रदान करने पर जीव के धर्मभूत ज्ञान का विकास होने लगता है तब उसको क्या कहते हैं उसको स्थूल तब क्या कहते हैं पता ही शरीर इंद्री प्राप्त होने पर जब जीव के धर्मभूत ज्ञान का विकास होने लगता है तब जीव को क्या कहते हैं स्थूल और प्रले काल में धर्मभूत ज्ञान का विकास था विकास के साधन शरीर इंद्री ही नहीं थे है न तो उसके पहले जीव को क्या कहते हैं सूक्ष्म क्या कहते हैं तो सूक्ष्म चिदचित चीद विशिष्ट ब्रम थे वही स्कूल विशिष्ट चीद हो गए जब कहा जाए कि परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया तो इस वेदांत में परमात्मा ही जगत रूप में तंतु ही घट रूप में होते है ना? वाद है तो सृष्टि के पूर्व में ये जगत परमात्मा ही था ये जगत क्या था परमात्मा ही जगत रूप में हो गए परमात्मा ही जगत रूप में हो गए तो मतलब परमात्मा पहले थे मतलब कारण कारण परमात्मा किम रूप।, चीर? रूप है सूक्ष्म विशिष्ट रूप और कार्य जगत किम रूप है इस फूल विशिष्ट रूप है समझ में घट एक ही पदार्थ है एक ही वस्तु जगत और ब्रह्म एक ही वस्तु है जगत और ब्रह्म क्या है एक ही वस्तु है ध्यान रखना अलग नहीं है उपाधि कुछ भी नहीं है ये भी कहना और फिर इसको निराकरण भी करना या सब मतलब ब्रह्म में बुद्धि हटानी है क्या अटानी है में हाँ ब्रह्म समझना है सबको और ज्ञान के कारण ब्रह्म नहीं समझ पा रहा है व्यक्ति और ध्यान देना ब्रह्म तो अपना स्वरूप है ही अपना अंतरात्मा स्वरूप ब्रह्म ही है हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि सुख उचित चिन्ह विशिष्टत्व ब्रह्म कैसे है उपादान कारण ब्रह्म उपादान कारण कैसा है सुख उचित सिन्द विशिष्ट या सुख विशिष्ट से उपादान कारण है और संकल्प विशिष्ट वही निमित्त कारण है क्या संकल्प विशिष्टत्व संकल्प विशिष्ट और शुभ विशिष्ट उपाधान कारण है और काल के अंतर्यामी रूप से निमित्त कारण है या काल विशिष्ट सहकारी कारण है है ना मतलब संकल्प विशिष्ट निमित्त कारण और काल विशिष्ट काल के अंतरयामी रूप से वो कैसे कारण है आगे। आगे। इसमें उपादान कारण और ये निमित्त कारण कारण को लगा लेना दो प्रकार से उपादान कारण को बताया है हमने एक बताया इसमें दो प्रकार से लगाया है दो तर... दो जगह बताया है इसको पास पास दो परिवार हैं। तो परमात्मा जो निमित्त पहले बताया था ना संकल्प मात्रण करना संकल्प मात्र जगत की सृष्टि करते हैं तो उपनिमित्त तो करण पहले कह दिया गया और अब क्या कहा जाता है उनको उपादान कारण क्या कहा जाता है उनको हम्म तो ये विकार किस संस्कृत हुए विशेषण के संस्कृत की विशेष के और यही समझ में ना आने के कारण विवर्त मान लिया गया कि उसका परिणाम मानेंगे तो विकारी हो जाएगा हम्म मकड़ी का उदाहरण भी लोगों को समझ में नहीं आया कि उसके शरीर का विकार है सुर्ति तो मकड़ी का दृष्टान्त देती है तो उसको समझ लेते तो विवर्त मानने की जरूरत नहीं होती तो फिर बोध दोस्त उदाहरण भिक्षा में मांग लिया गया विमर्ष बात अच्छा सुर्ति जब उन्हें परिपूर्ण है बौद्ध जैन से कुछ लेने की जरूरत नहीं है यही समझ में न आने से भी बस माना गया है और जो यही लोग सोचते हैं कि वरिष्ठ मत में तो वो सब दोष पा जाते हैं कि जो जो जिसका परिणाम होगा वो भिकारी हो जाएगा भिकारी कौन होगा इसको माना गया मकड़ी के स्टान छुट्टी रहती है विशेषण होता है ना कि चेतन होता है बच्चा जो है बूढ़ा हो गया जवान हो गया तो चेतन में शरीर के अंदर रहने वाले चेतन में बिगाड़ हो गया क्या तो सब्य जो विद्यमान परमात्मा उसमें कैसे कोई दोष आ गए दोस्तों विशेषण जगत नहीं होगी अच्छा यही बात जो है ना लोग समझ नहीं पाते है वो यही उलझते रहते हैं जिंदगी भर प्रवचन करते हैं पढ़ते है पढ़ाते हैं पर ये बात समझ ही नहीं पाते लोग ऐसा सुबह भी कहती है नी तो अब देखो यहाँ पर तो आपको मैंने क्या बताया अभिनतों का उपादान करण बता रहे है ना अच्छा अब सुनिए कुछ बातें हम बताएं जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण एक परमात्मा ही है लोक में घटाधिकारियों के उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न भिन्न देखे जाते हैं जैसे घट का उपादान कारण क्या होती है मिट्टी और निमित्त कारण कुल होता है और पट का उपादान कारण और निमित्त कारण जूला होता है बताइ समझी में तो, तो, ठीक है तो अब ध्यान देना तो जैसे है लोक में घट और पट के उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न भिन्न देखे जाते हैं वैसे जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भिन्न भिन्न नहीं है कौन भिन्न भिन्न नहीं है उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि क्या है एक है इसको अभिन्न तो उपादान कारण कहते हैं अभिन्न उपादान कारण अर्थ दोनों कारणों की एकता नहीं है बल्कि उपादान कारणत्व के आश्रय और निमित्त कारणत्व के आश्रय की एकता है बातें उपादान कारणत्व का आश्रय परमात्मा का आश्रय मतलब अभिन्न का मतलब नहीं है कि जिस रूप में उपादान कारण है उसी रूप में निमित्त कारण है ये मतलब नहीं है संकल्प भी शिष्टत्व निमित्त कारण है शिष्टत्व उपादान कारण है चलिए तो आप हाँ अभिनमित उपादान कारण हुआ ध्यान देना जो परमात्मा संकल्प विशेषत्व निमित्त कारण होते हैं वही परमात्मा शुभ चित्त विशिष्टत्व कैसे कारण हो जाते हैं उपादान कारण हो जाते हैं सुनिए तो घटका उपादान कारण जो मिट्टी है है ना वो निमित्त कारण हो सकता है क्यों क्योंकि वो संकल्प है घटका उपादान कारण जो मिट्टी है वह संकल्प नहीं कर सकती है इसलिए निमित्त कारण घटका उपादान कारण जो मिट्टी है वह निमित्त कारण क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि वो संकल्प नहीं कर सकती है समझ में इसलिए कार्य की उत्पत्ति के लिए जड़ उपादान कारण कार्य की उत्पत्ति के लिए जड़ उपादान कारण अपने से भिन्न चेतन निमित्त कारण की अपेक्षा करता है इसलिए कार्य की उत्पत्ति के लिए जड़ उपादान कारण अपने से भिन्न चेतन निमित्त कारण की अपेक्षा करता है जैसे मिट्टी जड़ है तो अपनी उत्पत्ति के लिए अपने से भिन्न चेतन निमित्त कारण किसकी अपेक्षा करेगी कुलाल जी बात समझ में अच्छा और जगत का उपादान कारण कैसा है चेतन है जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी जड़ है तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म कैसा है चेतन है तो वो अपने से भिन्न निमित्त करण की अपेक्षा करेगा नहीं करेगा बता दी समझ में तो जैसे मिट्टी ही अपने से भिन्न करण चेतन की अपेक्षा करती है वैसे उपादान ही उपादान कारण परमात्मा क्यों अपेक्षा नहीं करता है क्योंकि कैसा है वो चेतन के है तो उपादान कारण होते हुए भी चलिए घट का निमित्त कारण जो खुलाल है उसमें कार्य रूप में परिणत होने का सामर्थ है घट का निमित्त कारण जो खुलाल है उसमें कार्य रूप में परिणत होने का सामर्थ्य नहीं है इसलिए वह केवल निमित्त कारण है उपादान कारण हो सकता है ध्यान देना घट का निमित्त कारण जो कुलाल है वो स्वयं कार रूप में परिणत नहीं हो सकता है है ना? इसलिए निमित्त कारण किसकी अपेक्षा करता है उपादान कारण की किंतु जगत का निमित्त कारण जो परमात्मा है जगत का निमित्त कारण जो वो सर्वशक्तिमान है वो कैसा है आ, सभी प्रकार के सामर्थों वाला है इसलिए स्वयं जगत रूप से परिणत होता है की नहीं होता है तो अपने से भिन्न उपादान कारण की अपेक्षा करेगा नहीं करेगा इस प्रकार ब्रह्म में क्या हो जाता है अभिन्न में तो जगत का हो जाता है इस बात को ध्यान रखिए है।, है ना ये अंतर है लौकिक दृष्टान्तों से यही भी क्षमता है तभी दृष्टि तो हो क्या है कि विलक्षण है ना वो विलक्षण है परमात्मा लौकिक पदार्थों से लौकिक दृष्टांत वहाँ लागू नहीं होते विलक्षण है।, तो है तो अभिन्न में तोपादान कारण बह गए हैं और देखना प्रकृति से आप प्रतिज्ञा दृष्टान्ता ये सूत्र भी ब्रह्म को उपादान कारण कहता है प्रकृति का मतलब है उपादान कारण कि जो निमित्त कारण परमात्मा है वह उपादान कारण भी है क्योंकि ऐसा मानने पर भी ओम शांति